संत महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओ बहनों और भाइयों, हम सब लोग साधक हैं। साधक के लिए सत्संग स्वधर्म है सत्संग का अर्थ है जीवन के सत्य को स्वीकार करना सत्य क्या है बुराई रहित होना सत्य है चाह होना सत्य है जीवन मुक्ति की अभिव्यक्ति सत्य है भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति सत्य है सत्य को स्वीकार करना हमारा स्व धर्म है बुराई रहित जीवन सबसे पहली बात है कि हम दुख निवृत्ति चिर शांति के लिए आगे बढ़ सकें। किसी भी प्रकार की साधना जो हम आरंभ करते हैं तो उसमें सफलता मिलने में देर इसलिए लगती है कि असाधनों का नाश पहले नहीं हुआ पहले असाधन मिटाएं तो साधन स्वाभाविक बन जाए असाधन मिटाने में अपना पुरुषार्थ है और साधन की अभिव्यक्ति स्वाभाविक बात है जोर किस बात पर लगाना है हम लोगों को कि किसी प्रकार का असाधन जीवन में न रहे कौन सा असाधन दिख रहा है तो ऐसे जब कभी मैं भीतरी अशांति के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं करना चाहिए वो करते रहो तो असाधन उपजता ही रहता है जो जो विवेक विरोधी संबंध है उसको बनाए रखो तो असाधन बनते ही रहते हैं जो विवेक विरोधी विश्वास है उसको जीवन में स्थान देते ही रहो तो असाधन उत्पन्न होते ही रहते हैं असाधनों के नाश में सत्संग का प्रकाश लेकर हम भाई बहनों को बहुत ही तत्परता के साथ लग जाना चाहिए तो अगर अप्राप्त वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की आवश्यकता हम अनुभव करेंगे तो व्यर्थ चिंतन से मुक्त नहीं हो सकते व्यर्थ चिंतन की उपस्थिति क्या है व्यर्थ चिंतन बनता है ये असाधन है व्यर्थ चिंतन नहीं उठना चाहिए लेकिन कुछ समय के लिए चुपचाप होकर शांत होकर देखिए कि किस प्रकार का चिंतन उदित हो रहा है की अचिंत जीवन आपको मिल गया है अगर अचिंत जीवन मिल गया है तो उसके आगे अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए और कुछ नया करना नहीं पड़ेगा अविनाशी जीवन में और शरीर जीवन में प्रवेश पाने के लिए शरीरों से असंगता शरीरों से तादाद तोड़ना आवश्यक बात है तो किसी शुभ संकल्प के कारण से भी अपराप्त वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के चिंतन में लगे रहो तो अचिंत नहीं हो सकते और उसके बिना विश्राम नहीं मिल सकता और विश्राम के बिना अलौकिक शक्तियों की वृद्धि नहीं होती और उनके बिना शरीरों से ताजा आदमी तोड़ना संभव नहीं होता इसलिए बहुत आवश्यक बात है जिनके जीवन का लक्ष्य बन गया और शरीर अस्तित्व से नित्य योग तत्व बोध परम प्रेम जिनके जीवन का लक्ष्य बन गया उनको हर उपाय इस बात के लिए करना चाहिए कि शांति काल में संसार का चिंतन हम लोगों को उलझा घटे और उस चिंतन से बचने के उपाय तो पहली बात तो ये है कि, कि नाशवान का महत्व जीवन में न रखे दूसरी बात यह है कि जिन व्यक्तियों का वर्तमान सरस रहता है उनमें भी व्यर्थ चिंतन कम उपजते हैं तो इस तरह से जो भाई बहन अलौकिक अविनाशी जीवन की आवश्यकता अनुभव करते हैं उनको वर्तमान के सदुप्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए अप्राप्त के चिंतन में नहीं लगना चाहिए होता क्या है तो बड़ा भारी एक एक जीवन दर्शन स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को दर्शाया जो कि मैं आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन कर रही हूँ उन्होंने ये कहा कि परिस्थिति विशेष का मनुष्य के जीवन में महत्व नहीं है परिस्थिति की परिस्थिति के सदुपयोग का महत्व है परिस्थिति विशेष का महत्व नहीं है क्यों? क्योंकि अगर आपके मन के अनुकूल परिस्थिति बन गई ऐसे ही विधि के विधान से बन गई हम, हम लोगों के करने से तो नहीं बनती है योजना से बन गई तो अनुकूल परिस्थिति बन गई तो अनुकूलता को पा करके आप अविनाशी जीवन की ओर आगे बढ़ जाएंगे यह कोई गारंटी नहीं है अगर साधक के भीतर सभी परिस्थितियों से अतीत और शरीरी अविनाशी जीवन का महत्व नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति आने पर आदमी उसके सुख भोगने में लग जाता है उसका सदुपयोग करके उससे ऊपर उठने की चिंता में नहीं रहता इसलिए परिस्थिति विशेष का महत्व तो नहीं है तो परिस्थितियों में प्रतिकूलता आ जाए तो उसके कारण से अपने में दीनता अनुभव करना और परिस्थितियों में अनुकूलता आ जाए तो उसके कारण से अपने में अभिमान भरना मनुष्य का लक्षण नहीं है साधक नहीं बन सकते परिस्थितियों के आधार पर इस बात को सचमुच आप अगर अपने द्वारा स्वीकार कर लेंगे जीवन के इस सत्य को तो बहुत बड़ा संकट आपका कट जाएगा और नहीं तो सदग्रंथों के पाठ करते ही रहो और परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन का मूल्यांकन करते रहो तो कुछ सुखद बन गई तो हम बड़े भाग्यशील हैं और कुछ दुखद बन गई तो हम बड़े भाग्यहीन हैं। तो जो अमर जीवन का अभिलाषी होता है वो परिस्थितियों के आधार पर भाग्य का निर्माण करता है क्या इ? जीवन के अमरत्व का किसी परिस्थिति से मूल्यांकन होगा नहीं होगा तो देखिए कितनी बड़ी बात है आपस में घर में रहते हुए एक परिवार में पाँच दस सदस्य रहते हैं एक पिता के दो चार भाई दो चार घर बनाकर रह रहे हैं एक घर में एक साथ दो चार जिठानिया दीवरानिया रह रही है एक दफ्तर में काम करने वाले पाँच दस सहकर्मी एक साथ हाँ रह रहे हैं कितने प्रकार की समस्याएं और कितना संकट वो लोग उत्पन्न कर लेते हैं बाहरी परिस्थिति में सबकी समानता बनी रहे सबके बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे भी बच्चों को वहीं जाना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर हमारी उनके साथ बराबरी बनी रहेगी बनी रह सकती है नहीं जा सकती है शादी ब्याह में कहीं पर जा रहे हैं तो उनके ही समान और लोग जिस प्रकार से कपड़े पहन रहे वैसे ही हमारा भी होना चाहिए अब महाभिषाद घर में छा गया जा रहे थे मित्र की खुशी में खुश होने और औरों के पास जैसा है वैसा मेरे पास नहीं है तो मित्र की खुशी में जाने के लिए घर में महाभिषाद छा गया ये साधक का लक्षण है परिस्थितियों के आधार पर सम्मान का स्टैंडर्ड बना सकेंगे नहीं बना सकेंगे तो किस आधार पर बनाना चाहिए तो भाई मनुष्यता के आधार पर बनाना चाहिए भीतर में अगर मनुष्यता का ये लक्षण आप में आ गया कि सुखी मात्र को देखकर प्रसन्न होना और दसी मात्र के साथ अपने को मिला करके उसके दुख में परिणित तो ना तो इस श्रृंगार से व्यक्ति की शोभा जितनी बढ़ेगी उतना किसी गहने कपड़े से बढ़ सकती है ये तो साधक होने का अर्थ मैं क्या मानती हूँ साधक होने का अर्थ मैं ये मानती हूँ कि जिस दिन से आपने सत्संग की मंडली में प्रवेश किया उसी दिन से मनुष्यता के के लक्षण आप में प्रकट होते चले जाएं, शांति आपकी बढ़ती चली जाए दीनता और अभिमान का दोष मिटता चला जाए प्रभु से साक्षात्कार कब होगा हम उनको प्रेम रस प्रदान करने के लिए कब बनेंगे ये तो आगे की बात है लेकिन आज सत्संग में बैठ करके मैंने सुना कि मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन वैल्युशन परिस्थितियों के आधार पर नहीं हो सकता है उसके भीतर की जो मानव सुलभ विशेषताए हैं, उनके आधार पर हो सकता है अगर आपने ऐसा मान लिया तो इन बाहरी बखेड़ों से बच जाएंगे कि नहीं तो सत्संग का ये पहला पहला प्रारंभिक प्रारंभिक लाभ अगर हम नहीं उठा सकते हैं तो जो अंतिम बात कही जाती है पराकाष्ठा की कि जहाँ जा कर के शुद्ध अहम की सीमा टूट जाएगी और असीम से वो अभिन्न हो जाएगा तो संत कबीर की एक वाणी है कि उन्होंने को मिटाने की बहुत सी बातें कही और अंत में कहा कबीरा ना कुछ हो, हो जाना ना कुछ हो, हो जाओ और जब ना कुछ हो, हो जाओगे तो क्या होगा तब हरी ही हो जाना वो सारी पंक्तियां मुझे याद नहीं है मत कर मान गुमान कबीरा ऐसा ऐसा बड़ा अच्छा एक पद है उनका तो पहलेमान होने को कहा पहले मिट्टी बनने को कहा फिर धूल बनने को कहा फिर ऐसे करते करते कहा निर्मल जल हो जाना फिर उसको भी ना कह के तब ना कुछ हो जाना तो अंत में कहा हरी ही हो जाना ऐसे करके उन्होंने अंत किया तो वो जो पराकाष्ठा की बात है आखिरी बात है वह हमारे जीवन का अनुभव हो जाए उसके लिए व्यवहार के जगत में रहते हुए परिवार में रहते हुए अगर छोटी छोटी बातों में से अपनी क्षुद्रता अपना दोष अपनी त्रुटि अपने भीतर का राग द्वेष अगर हम नहीं मिटाते हैं तो सत्संग का जो यह प्रारंभिक प्रभाव हमारे जीवन पर होना चाहिए वो नहीं होगा तो पराकाष्ठा तक कैसे पहुँचे ठीक है आरंभ कर देना बहुत तो छोटी छोटी बातें और एक सत्य बड़ा जोरदार है स्वामी जी महाराज का जो साधकों के सभी वर्गों सभी संप्रदायों में एकदम क्रांतिकारी विचार हलचल मचाने वाली बात जिसके आधार पर कभी कभी महाराज कहते तो देखी जी किसी दिन यहाँ कोई गोली मारेगा सुन करके क्या तो भाई सत्य की अभिव्यक्ति के लिए कोई वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति अपेक्षित नहीं है कुछ नहीं ये सब बातें नहीं है तो क्या करो आज हम लोग क्या करें कि हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है उसी का सदुपयोग करके अपने को परिस्थितियों की दासता से मुक्त करें संसार की परिस्थितियों को हम बदल डाले ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और मेरे सामने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लेने ले करके लोग आते हैं और समाज सेवक कह लाते हैं सुधारक कह आते हैं धर्म रक्षक कह लाते है और संतजनों को भी अपनी मंडली में मिला लाते हैं, ऐसा भी होता है तो समय समय पर और मुझ पर दबाव डालते हैं कि आप सामाजिक व्यक्ति कहलाती है तो आपको मेरे कहने के अनुसार इस काम में हाथ डालना ही चाहिए ऐसा लेकिन मैं नहीं मानती हूँ मैं कभी हाँ नहीं करती हूँ और बहुत ही नम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि देखिए भाई जी दुनिया का सब काम करने की सामर्थ्य दे करके सब लोगों को भेजा गया है हर, हर एक व्यक्तित्व की अपनी अपनी सीमाएं है तो हमारे व्यक्तित्व की जो सीमाएं हैं उसके भीतर मेरे लिए जो संभव है तो मैं कर रही हूँ और कभी भी अपनी अपनी सीमा के बाहर किसी कार्य में हाथ डालने की भूल मैंने अभी तक नहीं किया है और भगवत कृपा से आगे भी नहीं खोल चले जाते हैं लोग खैर आपकी मर्जी हमारा जो मेरी मर्जी अब क्या कर तो एक एक महापुरुष जगत में ऐसे आए कि जिनके संकेत पर देश की परिस्थितियां भी बदली समाज की परिस्थितियां भी बदली धार्मिक आडम्बर जब छा जाते हैं अंधविश्वासों की बहुत वृद्धि हो जाती है तो उसको भी छिन्न भिन्न करने वाले आते हैं तो विशेष विशेष अवसर पर ईश्वर की विशेष विभूतियाँ आती है जगत में जो अपने सत्य के प्रभाव से अपने त्याग के प्रभाव से अपने ज्ञान से परिस्थितियों को और परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों के बदलने का काम करती हैं। मेरे सामने जब बात ऐसी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मानव सेवा संघ के विचारों को जिन भाई बहनों ने पसंद किया और इन विचारों को जो भाई बहन आवश्यक मान रहे हैं कि भाई ये बहुत जरूरी बात है कि सागर समाज के सामने से भ्रम का निवारण किया जाए तो उनके लिए मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि हम लोग सब छोटे छोटे यूनिट हैं अपनी एक छोटी छोटी सीमा में बंधे हुए चल रहे हैं है तो छोटे यूनिट होने के होते हुए भी और छोटी सीमा में थोड़े ऐसी जन समुदाय के साथ संपर्क रखते हुए भी मामूली मामूली सेवा का कार्य करते हुए भी अविनाशी जीवन में प्रवेश पा सकते हैं और जो अमरत्व और जो परम प्रेम दुनिया के किसी भी महामानव को ऋषि मुनि को मिला था वही वही अविनाशी जीवन और वही प्रेम हम सभी भाई बहनों को मिल सकता है यह यह वचन महाराज जी का आप लोगों ने उनके वर्तमान होते हुए भी सुना था और अब उनके देव अंकित बचनों को भी सुन रहे हैं इतनी बार उन्होंने इस बात को दोहराया इस आधार पर मुझे भीतर से बहुत ही निश्चिंत लगती है और शांति मालूम होती है जो काम हो रहा है बहुत धीरे धीरे हो रहा है सही ढंग से हो रहा है प्रचार के लिए बड़े बड़े सजेशन आते रहते हैं मेरे पास कि ऐसा किया जाए तो प्रचार होगा ऐसा किया जाए तो प्रचार होगा तो मुझे अपनी ओर से कोई नई बात सोच विचार कर करने की कोई खास जरूरत पड़ी नहीं स्वामी जी महाराज ने मानव सेवा संघ के भीतरी और बाढ़ उसकी जो रूपरेखा है उसके संबंध की सारी बातों को किसी न किसी रूप में कह करके हम लोगो को सुना दिया समझा दिया तो मुझे याद आता है क्या याद आता है कि भाई मानव सेवा संघ का प्रचार तो जीवन के सत्य को स्वीकार करने वाले साधकों के द्वारा होगा यह खास बात है तो संस्था में आश्रम कितने बन गए मकान कितने बन गए इससे अधिक महत्वपूर्ण मुझे बात मालूम होती है कि जब कोई साधक वार्षिक हो अथवा आजीवन हो चाहे माननीय हो चाहे कैसे भी हो अगर कोई साधक मानव सेवा संघ के साथ अपने को जोड़ लेता है आजीवन कार्यकर्ता होकर जोड़ ले अस्थायी सदस्य होकर जोड़ ले आजीवन सदस्य होकर संबंधित हो जाए वार्षिक सदस्य होकर संबंधित हो जाए माननीय सदस्य होकर संबंधित हो जाए किसी भी प्रकार के इस विचारधारा के साथ जब व्यक्ति अपना संबंध जोड़ लेता है तो एक व्यक्ति का इस संस्था में जुट जाना मुझको विशेष महत्वपूर्ण मान्यता है इसलिए कि उसके भीतर जीवन है उसके भीतर सेवा त्याग प्रेम बीज रूप में विद्यमान है तो एक व्यक्ति ने इस विचारधारा को अपना करके अपना सुधार कर लिया तो उसकी तुलना लाखों रुपयों की मदद करने वाले की अपेक्षा अधिक क्या जाने किस समय उसमें से सत्य प्रकट हो जाए किस समय उसमें ईश्वरीय प्रेम लहरा उठे तो उसकी तो प्रीत भरी दृष्टि से कितनों के भीतर ज्योति जग सकती है तो ऐसा तो वो काम नहीं कर सकता और अगर हम लोगों ने सच्चाई से ईमानदारी से मानव सेवा सम के विचार को जीवन नहीं बनाया तो बहुत से उदार मना पुरुष अपनी कमाई संपत्ति हमारे पास छोड़ जाएंगे और उस संपत्ति का दुरुपयोग करके हम संपत्ति का नाश करेंगे ये तो मामूली बात है संस्था के स्टैंडर्ड को नीचे गिरा देंगे ये बहुत घातक बात है हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उदार लोग पैसा देना बंद कर दें <laughs> जिसके पास है और वो देना चाहे तो जरूर दे दे तो बंद नहीं करना लेकिन मैं ये बात बता रही हूँ कि उसकी अपेक्षा चित्त को शुद्ध करने वाला साधक मानव सेवा संघ की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण उदारता पूर्वक के आप मुझे दे जाएंगे तो सेवा प्रवृत्ति चलाने की और थोड़ी अधिक जवाब जवाबदेही मुझ पर आ जाएगी और अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए मैं हर्षपूर्वक पूर्वक नतमस्तक होकर धन्यवाद आपसे मैं ले लूँगी जो देंगे सो ये बात अलग है लेकिन अगर कोई साधक ऐसा आए कि भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन इस विचार के आधार पर मैं चित्त को शुद्ध करना चाहता हूँ मैं बुराई रहित होना चाहता हूँ मैं सब मजहबी और साम्प्रदाय भेभा को भुला देना चाहता हूँ मैं साधक मात्र का भला मनाना चाहता हूँ तो ऐसा अगर कोई आवे तो वो बहुत अधिक मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा इस दृष्टि से घर बारी सभी भाई बहनों की सेवा में मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि आपका जीवन बड़ा व्यस्त है धन कमाना आज बहुत कठिन हो गया है और और विविध प्रकार के लोगों के साथ मन मिलाकर के रखना और विविध रुचि योग्यता के लोगों के साथ जुट कर के काम करना बहुत सी बातों की कठिनाइया है सारी कठिनाइयों को एक किनारे करके आप आते हैं सत्संग समारोह में सम्मिलित होते हैं तो इसका एक अमिट प्रभाव आप अपने साथ ले करके जाइए ये बड़ा महंगा है सहज से प्राप्त नहीं हुआ है कितनी प्रकार की समस्याओं को आपने किनारे किया सामने से हटाया बहुत सी कष्ट उठाए, बड़े झंझट करके और फिर आप यहाँ पहुँचे तो यह परिस्थिति बारंबार बनेगी कि नहीं बनेगी कौन कह सकता है कोई नहीं कर सकता है जा ने कब क्या हो तो ये अवसर जो मिला है ये बहुत ही महंगा है और इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए हल्के पन से इसको ट्रीट नहीं करना चाहिए एक सप्ताह के समय के भीतर हमने जो कुछ सुना है ऊंची से ऊंची बात सुनी है और बहुत ही स्थल स्तर से प्रारंभिक बातों को भी हमने सुना है जो कुछ सुना है उसमें से जो बात अभी इसी वर्तमान में अपने से ग्रहण करते बने उसको ग्रहण करके एक अमिट प्रभाव अपने संग लेकर के यहाँ से आप जाएं ऐसा ऐ, मेरा भाव है ऐसी मेरी सदभावना है ऐसी मेरी प्रार्थना है अब और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए जाएगी बात हो गई तो एक सत्य फिर से दो सबको याद रहे वर्तमान में जो कुछ अपने पास है उसी के सदुपयोग से वही अविनाशी जीवन मिल सकता है जो किसी भी विशेष सामर्थवान को मिला होगा इसको आप स्वीकार करते हैं कि नहीं जी? करते हैं अब दूसरी बात ले लीजिए जो हम लोगों के लिए बहुत उपयुक्त मालूम होती है मुझे महाराज जी ने विश्राम और हरियाश्रय दो दो विशेष साधन बताए सबके लिए तो विश्राम के उपाय तो हो गए कि भाई जो कुछ अपने पास है बस तो उसी में से जो बन पड़े तो कर डालो और निश्चित ही अभाव से कर डालो अविनाशी जीवन पर दृष्टि रख कर कर डालो तो क्या होगा कि काम करने की घड़ी जब खत्म हो जाएगी तो थोड़ी देर शांत रहने आएगा वर्तमान जिसका सरस होता है उसमें व्यर्थ चिंतन नहीं उठता है तो वर्तमान को सरस रखने का तरीका क्या है तो सुख के आधार पर तो रख ही नहीं सकते लेकिन प्रभु प्राप्ति के आधार पर वर्तमान को सरस रख सकते हैं मेरी मृत्यु नहीं होगी केवल स्थूल शरीर का नाश होगा और मैं तो अमर आत्मा ऐसी चितान हूँ अर्थात मैं अविनाशी परमात्मा का अविनाशी अंश हूँ इसलिए मेरा नाश नहीं होगा वो तो मेरा नाश नहीं होगा इस बात से अपने में एक आश्वासन मिलता है एक धीरज मिलता है कि भाई मेरा नाश तो होने वाला है नहीं अब जिन बुराइयों की उत्पत्ति हो गई है उनका नाश कर दो तो हम सदा ही आनंदमय अस्तित्व में रह सकेंगे तो ये भी एक आशाजनक बात है जिससे वर्तमान सरस हो सकता है और एक बात होगी वो क्या है कि कितने भी दिनों का पुराना दोष क्यों न हो अगर वर्तमान में हम उसका त्याग करना चाहते हैं, तो वो मिट सकता है ऐसा नहीं होगा कि अनेक जन्म बीत गए दोषों के साथ तो अनेक जन्म प्रयास करना पड़ेगा निर्दोष होने के लिए ऐसी बात नहीं है कंसेशन मिलेगा ना तो, करें। तो ये कंसेशन है मंगलमय विधान की ओर से क्या है कि कितने जन्म दोष में बीत गए हैं अगर वर्तमान में आप निर्दोषता पसंद करते हैं तो भूतकाल का किया कराया सब माफ किया जाएगा तो अगर इस सत्य में आप विश्वास करेंगे क्षमा सिंधु की कृपा की, की आवश्यकता आप अनुभव करेंगे तो आपका वर्तमान जो है वो सरस हो सकता है भूतकाल की भूलों को अपने में आरोप करना छोड़ दीजिए और भूतकाल की भूलों की पुनरावृत्ति बंद कर दीजिए फिर से दोहराइए मत और दोहराने की इच्छा भी छोड़ दीजिए तो क्या होगा कि पीछे की पीछे की हुई सब बुराइयों को क्षमा किया जाएगा मिटाया जाएगा वर्तमान निर्दोषता अपने को सरसता देगी और सबसे अधिक दुर्बल निर्बल और असमर्थ के लिए सहारा क्या है वर्तमान सरस बनाने का तो वो सहारा ये है कि करुणा सागर प्रभु विद्यमान है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए अकेले अकेले हो करके उनकी उनकी शरणागति में अपने को डाल करके उनकी कृपा की प्रतीक्षा करो तो उनकी कृपा शक्ति सब कुछ कर देगी वर्तमान असमर्थता को तो भी मिटा देगी और पुराने विचारों के मैल को भी धो देगी और हम लोगों को उनकी कृपा का पात्र भी बना देगी तो, तो वो बड़ी अच्छी शक्ति है और ये बड़ी अच्छी साधना है सब ईश्वर विश्वासियों के लिए दुर्बल निर्बल असमर्थों के लिए सर्व सामर्थवान की शरणागति और उनकी कृपा की प्रतीक्षा तो इस साधना में भी जिसकी रुचि हो उसका भी वर्तमान सरस हो जाएगा जब फुर्सत मिलेगी तो वो, वो अकेले हो जाएगा जब फुर्सत मिलेगी तो सामर्थवान की याद आएगी और सामर्थ्यवान की याद आएगी तो जिस बात की आवश्यकता आपके भीतर होगी वो सामर्थ्यवान की याद मात्र से वो सब पूरी होने लग जाएगी तत्काल उसी समय तो पता नहीं चलता है क्योंकि उस समय एक धुन रहती है कृपालों की कृपा की प्रतीक्षा रहती है लेकिन मुख्य सत्संग का अवसर बीत जाने के बाद जब फिर कार्य क्षेत्र की ओर आप लगते है तब तो आपको पता चलता है क्या पता चलता है कितनी निश्चिंत कितना हलतापन कितना बल ए, कितना विचारों की स्पष्टता आप ही लोग कहते हैं आप लोगों का भी अनुभव है आप ही लोग कहते हैं कि चार पांच वर्ष पहले जब स्वामी जी महाराज का साहित्य हम पढ़ते थे तो हमारी समझ में नहीं आता था तब कहते थे कि बड़ा कठिन है ठीक है ना और अब अब उतना कठिन नहीं लगता है। अब कम कठिन हो गया तो उसकी उसकी कठिनाई घट गई कि आप में समझने की ताकत बढ़ गयी चीज तो वैसे है बाकी वैसे ही है लेकिन एकदम ऐसी ऐसा विचारों का प्रकाश बढ़ जाता है कि जो बातें पहले बिल्कुल ही दूर न्यान ना जाने क्या फ्रेंच लैटिन के समान मालूम होती थी और पढ़ाई भाषा के समान और उन्हीं को अब पढ़ो तो उसमें से बड़ा गहरा अर्थ अपने आप से समझ में आने लग जाता है तो क्या हो गया भाई तो जिस दिन से आपने सत्संग को पसंद किया सत्य को पसंद किया प्रभु की कृपा शक्ति की आवश्यकता अनुभव करते हैं समर्पण योग के साधक अपने को बनाते हैं तो उस कृपा शक्ति की सहायता से ये सब शक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं और साधन का पथ जो है वो अपने लिए सरल और सुलभ हो होता जाता है अगर इस शक्ति में विश्वास आप करेंगे हो गया कि नहीं हो गया ये मैं नहीं कहती हूँ ऐसा होता है ऐसा हो सकता है मेरे लिए ये संभव है ऐसा अगर आप मानेंगे तो आपका वर्तमान सरस हो जाएगा भूतकाल भूतकाले कैसा भी रहा हो कोई चिंता की बात नहीं जो हो गया तो हो गया तो वर्तमान की सरसता और भगवत शरणागति ये सब बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति को व्यर्थ चिंतन से छुट्टी दिलाती हैं विश्राम मिलता है प्रगति होती है अपने लिए साधना सहज बनती है इन सब बातों का अनुभव आप भाई बहनों में से अनेकों को है जिन्होंने स्वयं ही मुझको बताया है और जहाँ पति पत्नी दोनों आ जाते हैं वहाँ तो बहुत सहज हो जाता है कभी तो पति महाशय कहते हैं कि पत्नी को लेकर जब से वो सत्संग में आने लगा तो उनका व्यवहार बहुत ही नरम हो गया बहुत प्रेम युक्त तो हो गया कोई कोई पत्नी आकर कहती है कि अरे बही जी क्या बताएं पहले तो इनको बड़ा जोश आता था बड़े क्रोध में आ जाते थे जब से सत्संग में आने लगे तो इनका स्वभाव बड़ा नरम हो गया कोमल हो गया अब तो उतना क्रोध नहीं करते हैं अब तो उतना नाराज नहीं होते हैं वो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आपको भविष्य के लिए बहुत जोरदार आशा लेनी चाहिए कि सत्संग के प्रकाश में मेरा सुधार हो रहा है और सत्संग का प्रकाश कभी भी निष्फल नहीं जाता तो जो सत्य हम स्वीकार करेंगे वो मेरा सुधार करेगा जिस अनंत परमात्मा की शरणागति हमने ली है उनकी कृपा शक्ति मेरे मैल को धो करके साफ करेगी यह आशा भी भीतर से दृढ़ हो जाए तो वर्तमान सरस हो जाएगा व्यर्थ चिंतन के लिए कोई विकार नए पैदा होंगे नहीं तो नई भूल हम करेंगे नहीं और पुरानी भूलों के परिणाम से डरेंगे नहीं मारे ना आदमी का भीतर से मन ही दुर्बल हो जाता है जहाँ किसी साधक को हर्ष में आनंद में देखते हैं तो अच्छा लगने लगता है कि देखो ये लोग कितने प्रसन्न हैं कितने खुश हैं फिर सोचने लगते हैं कि भाई इनके संस्कार बड़े अच्छे थे तो ये लोग जल्दी जल्दी स्वामी जी की बातों को पकड़ के आगे बढ़ गए तो क्या बताऊँ मेरे तो संस्कार बड़े खराब हैं तो जहाँ भूतकाल की बातों का भार आपने अपने पर लादा की बेचारा दुर्बल स्पिरिट जो है वो और थोड़ा सा नरम ढीला हो जाए पतला हो जाए मरा मरा सा हो जाए तो ऐसा क्यों करो भाई जब क्षमा सिंधु सब प्रकार की भूलों को क्षमा करने के लिए तैयार है जब सत्य का विधान हम लोगों को हर प्रकार का कंसेशन देने के लिए तैयार है तो दिल को छोटा क्यों करो उदास क्यों बनो अपने को छोटा क्यों मानो पुरानी की हुई भूलों के आधार पर वर्तमान में हृदय को दबाओ क्यों ऐसा मत करो हो गया तो हो गया और क्या किया है हम लोगो ने किसी के घर में जाकर तो डाला ही नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं किया बस भूल क्या किया कि कि विचार के प्रकाश में असत्य दिखाई देता है मालूम होता है कि कि दृश्य के साथ मेरा संयोग नहीं रह सकेगा लेकिन उस विवेक का मैंने अनादर किया दृश्य का सहारा और तक पकड़े थे तो पकड़े रहे तो विकारों की उत्पत्ति होती रही आज छोड़ दिया तो मामला खत्म हो गया अगर अगर छोड़ने में डर लग रहा है तो उस उस निर्भय करने वाले की शरणगति ले ली शरीरों से असंग होने की सामर्थ्य नहीं लग रही है तो भाई रोगी और निरोग और स्वस्थ और दुर्बल और आसक्ति में बंधा हुआ जैसा भी है हे समर्थ हे कृपालु अब मैं ये सब धंदा समा टूटा फूटा रोग युक्त विकार युक्त लेकर के आपकी शरण आई हूँ तो अब जैसे हैं वैसे सामर्थ्यवान को समर्पित करो उनके हवाले करके छोड़ दो तो उनकी कृपा सबकी सुधार देगी संभाल देगी और मैं तो ऐसा भी सोचती हूँ तो मुझे मजा आ जाता है की महाराज तुम्हारी चीज जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसी रखना कम से कम हमको छुट्टी दिला दो तो बड़ा आनंद आ जाता है अरे रोग मिटेगा कि नहीं मिटेगा कौन कहे और क्या करें तुमसे आरोग्य मांग करके जैसी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी चीज है तुम संभालना तुम रखना जो जी ने ऐसा करना कम से कम मुझे गरीब को छुट्टी दिलाओ तो बड़ा आराम आता है बहुत आनंद आ जाता है तो इस तरह से ये सत्संग की चर्चा जो है हमारे दैनिक जीवन की के दैनिक जीवन के रूटीन में आ जाना चाहिए कलकत्ते में रहो तो क्या मुंबई में रहो तो क्या और करैल में रहो तो क्या और छोटे से छोटे गाँव में रहो तो क्या और बड़े से बड़े शहर में रहो तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता सत्संग का प्रकाश मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाना चाहिए बोलेंगे तो उसी प्रकाश में चलेंगे तो उसी प्रकाश में सांस लेंगे तो उसी प्रकाश में भोजन करेंगे तो उसी प्रकाश में और धन कमाएंगे तो उसी प्रकाश में और खर्च करेंगे तो उसी प्रकाश में तब तो, तो भाई काम बन सकता है चंदन जी का लगाओ तो भी बन जाए और ना लगाओ तो भी बन जाए राम नामा ओढ़ो तो भी बन जाए और ना ओढ़ो तो भी बन जाए तुलसी की कंठी माला गले में बांधने में आपके भाव में कुछ पुष्टि मालूम होती हो तो भले बांध लो बांध लो तो भी बन जाए काम और न बाधो तो भी बन जाए लेकिन जीवन का सत्य स्वीकार करना एक अनिवार्य तत्व है और उसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं चाहिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर कर्म और कर, श्रम और विश्राम श्रम और विश्राम बिल्कुल महाराज जी ने कई जगह पर ऐसे लिखा है कि सही प्रवृत्ति और सहज निवृत्ति अमरपुरी तक पहुंचने के लिए जो यात्रा है उसके दाए बाए पैर के समान है बाया पैर टिकता है ऐसे धरती पर तो तो दाया पांव पीछे से उठ करके ऐसे आगे जाता है तो आगे जाके ये दाया पैर टिक जाता है तो पीछे से बाया कदम उठा करके हम लोग आगे रखते हैं। तो बिल्कुल दाए बाएं पैर के समान है सही प्रवृति और सहज निवृत्ति अब शहीद के लिए कि वैष्णव के लिए कि हिंदू के लिए कि सनातनी के लिए की, की, की, की आर् समाजी के लिए कि सिख बुद्ध जैन पार्टी ईसाई के लिए ये सब भेदभाव की चर्चा मानव करता ही नहीं है हम पूछते ही नहीं है कि आप किस संप्रदाय में विश्वास करते हैं किस मजहब के अनुयायी हैं उसको पूछने से कोई हमारा मतलब नहीं है वो तो आपकी बनावट है माता पिता की शिक्षा है अपनी पुरानी परंपरा है जिस परंपरा में आप दीक्षित हुए माता पिता ने जो सिखाया सो सब भले ज्यो का त्यों जैसे के तैसे श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक करते रहो मानव सेवासंग उस डिटेल में नहीं जाता मानव सेवा संघ जीवन का विज्ञान आपके सामने रखता है कि अगर सही प्रवृति को नहीं निभाओगे तो करने का राग नहीं मिलेगा सही प्रवृत्ति के बाद सहज निवृत्ति जीवन में आनी चाहिए उस निवृत्ति की शांति में निवास नहीं करोगे तो प्रवृत्ति की पराधीनता को तोड़ने की शक्ति नहीं आएगी सही प्रवृत्ति के बाद सहज निवृत्ति में निवास नहीं करोगे तो शरीरों से अतीत और शरीरी जीवन जो तुम्हारे ही में विद्यमान है उसके प्राकत्य का अनुभव तुमको नहीं होगा तो सही प्रवृत्ति प्रवृत्ति आपके जीवन में है कि नहीं है ये किसी प्रकार के कर्म में प्रतिदिन हम सब लोग लगते हैं कि नहीं लगते है। लगते हैं तो किए हुए कर्म के फल से विश्राम लेने आ गया कि नहीं आ गया अगर आ गया तो सही प्रवृत्ति सिद्ध हो गई मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर